पतंजलि जी ने चार बड़ी भूले बताई हैं, जो हम करते हैं और उन भूलों के कारण हम काम क्रोध लोभ राग द्वेश आदि से युक्त होकर दुखी होते हैं क्लेशित होते हैं जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं चक्र में घूमते रहते हैं ये चार भूले हम लगभग प्रतिदिन करते हैं इसी को अविद्या कहा गया है ये चार भूले अब आपको याद हो गई होंगी और संभवता सूत्र भी याद हो गया होगा या नहीं हुआ नहीं हुआ है तो दोहरा सकते हैं अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या अनित्य को नित्य मानना नित्य को अनित्य मानना ये पहली भूल अशुचि को अशुद्ध को अपवित्र को शुचि मानना और शुचि को अशुचि मानना दूसरी भूल दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना तीसरी भूल और चौथी है अनात्मा को आत्मा मानना आत्मा को अनात्मा मानना ये अविद्या का स्वरूप महर्षि पतंजलि जी ने बहुत सरल ढंग से हमको बता दिया जिससे कि हम अपनी भूलों को पता कर सके ये जो चार विभाग है इसमें से तीन विभागों पर लगभग चर्चा हो चुकी है कल प्रयोग भी दिया गया था कि विषय सुख दुखों से भरे प्रत्येक सांसारिक सुख जो है दुख युक्त है है या नहीं है कल मूंग के हलवे में दुख दिखा या नहीं दिखा दिखा किस किस को दिखा हम मतलब दिख रहा था या नहीं ये तब कम खाया तो ठीक है मतलब दिख रहा था अच्छा अधिक खाया तो बाद में दिखेगा तो दिख तो गया होगा तो जिस, जिस को दिख गया वो हाथ ऊंचा करें पहले से दिखा या बाद में दिखा तो महर्षि पतंजलि जी ने ये भी बताया कि ये जो विषय भोग है रूप रस गंध शब्द स्पर्श और ये दुनिया इसी से बनी है प्रकृति के गुण है ये और प्रकृति से संसार बना है सृष्टि ये जो दिख रहा है उसके अंतर्गत यही है रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये पांच ही हमारे मुख्य शत्रु है बांधने वाले और हम अविद्या के कारण भोले वाले बनकर फंस जाते हैं तो इन पांचों में क्या दुख छुपा हुआ है ये भी उन्होंने सूत्र से बता दिया जिसमें हमने कल चर्चा की थी परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुख में सर्वम विवेकी न सूत्र याद कर लेने चाहिए ये हमको विवेक उत्पन्न करते है याद रहेगा तो हम प्रयोग कर पाएंगे आलंबन जब आएगा मूंग का हलवा जब आएगा अब ये पता ही नहीं कि परिणाम क्या है ताप क्या है संस्कार क्या है गुण वृत्ति विरोध क्या है तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे उसकी तरह कल बताया था नशेड़ी की तरह उसको कुछ पता नहीं चलता बुद्धि काम नहीं करती तो जागरूक बनना पड़ता है विवेक उत्पन्न करने के लिए फिर वैराग्य हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा रूप रस गंध शब्द स्पर्श आपकी जीव उजूरी करेंगे अभी हम उनकी जीव उजूरी करते हैं फिर उनका हम प्रयोग करेंगे उन पर शासन करेंगे अभी वो हम पर शासन करते हैं हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब करते हैं उनका प्रयोग करने का निषेध नहीं है वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि वस्तु को छोड़ देना कभी कभी छोड़ा भी जाता है जिसको त्याग कहा जाता है ये त्याग अभ्यास के लिए किया जाता है कि चलो आज हमें मूंग का हलू आया नहीं खाएंगे आसक्ति होती नहीं खाएंगे ये त्याग है ये वैराग्य नहीं है वैराग्य तो मन से होगा मन में आसक्ति नहीं होगी उसका उचित प्रयोग हम कर लेंगे साधन के रूप में ईश्वर को याद रखकर और हानिकारक है तो छोड़ भी देंगे क्योंकि आ, साधना में कई चीजें आहार विहार का भी ध्यान रखना पड़ता है हर आहार साधक को अनुकूल नहीं होगा या हो जाएगा क्योंकि उसको बैठना है उसको चिंतन करना है तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति है पाचन शक्ति है उसके अनुरूप उसको आहार विहार करना पड़ेगा तो हमें ये सूत्र जगाते हैं विवेक उत्पन्न करते हैं उससे फिर हम वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं त्याग तो जबरदस्ती भी किया जाता है मन मार के वैराग्य जो है अंदर से भी तृष्णा उत्पन्न कर देगा क्योंकि वैराग्य कब होता है जब विवेक हो विवेक का अर्थ है यथार्थ ज्ञान कितना सुखी कितना सुख है इसमें कितना दुख है ये दिखने लगेगा फिर हलवा मान लो दुखदाई है तो हमें दुखदाई दिखेगा वो सीधा सीधा और कभी कभी तो व्यवस्था में खाना पड़ेगा कोई चीज ऐसा लगेगा कि इसको तो भूख मिटाने के लिए खा रहे और फिर आलंबन आने पर यू छोड़ दिया जाएगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है विवेक के विवेक से होता है विवेक जो है व्यवहार को परिवर्तित करता है और ये जो व्यवहार परिवर्तित हुआ इसी का नाम है वैराग्य स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवमे समुल्लास में, में वैराग्य के विषय में लिखा है मुक्ति के प्रकरण में वैराग्य अर्थात जो विवेक से सत्या सत्य को जाना हो उसमें से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना ये उसी के शब्द पुस्तक में से शब्द है स्वामी जी के शब्द है विवेक से सत्यासत्य को जाना हो अब इसमें सत्यासत्य में आ गई बातें तो वैराग्य व्यवहार का विषय है अच्छा तृष्णा की दृष्टि से देखना है तो तृष्णा हट जाना राग हट जाना आसक्ति हट जाना वैराग्य है तो ये विवेक और वैराग्य प्रदान करने वाले सूत्र हैं और भी सूत्रों की चर्चा हुई थी तो कल प्रयोग जो दिया गया था कि संसार दुखदाई है दुखों को देखना था मूंग के हलुए की बात नहीं थी बहुत सारी बातें थी तो किस किसने देखने का प्रयास किया कृपया हाथ ऊंचा करके ठीक है धन्यवाद अच्छा विषय जो सुख होते हैं अभी हमारे को विवेक नहीं हुआ गांधी वैराग्य नहीं हुआ तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है तो उसके लिए भी थोड़ा समाधान व्यास जी ने किया है पृष्ठ संख्या 10, ये जो बोल्ड वाले पैराग्राफ हैं, जिसमें अधिक कालीमा वाले अक्षर हैं उसमें आप चौथा चौथा पैराग्राफ देखेंगे अनुच्छेद बोल्ड वाला उसमें एक उदाहरण दिया है व्यास जी ने हम संक्षेप में करते हैं जब हमें रूप रस गंध शब्द स्पर्श से, से बचना होता है आलंबन आ गया और अब हमारी बुद्धि कह रही है कि इसका प्रयोग नहीं करना है या इतना करना है तो हमको दुख होता है होता है ना दुख वो संस्कारों के कारण हो या जिस भी कारण से दुख होता है एक तो ये पक्ष है दूसरा है कि हम उसका प्रयोग कर लें, दूसरा पक्ष यह है तो इन दोनों की तुलना करके व्यास जी ने बताया और बहुत अच्छा उदाहरण से बताया कि ये जो दुख हो रहा है कि मुझे ये इसका सेवन नहीं करना जो हम रोक रहे हैं यह है बिच्छू का ड यह क्या है बिच्छू का ड बिच्छू का डंक बताते हैं मुझे तो काटा नहीं है इससे मुझे पता नहीं ये बताते हैं सुना है कि वो उससे बहुत दर्द होता है पर मरते नहीं है शायद कोई होता होगा वो अपवाद अभी जो उदाहरण में जिस भाव को कहना चाहते हैं ब्यास जी अपन उसको लेके चलते कि बिच्छू के ढंक बहुत तकलीफ देता है कष्ट देता पर हो सकता मरते नहीं है बच जाते हैं और यदि कोई विषय सुख का सेवन कर ले तो उसको बताया सांप का डंक तो सांप के डंक से क्या होता मर जाते हैं अब ऐसे भी सांप है जिससे नहीं मरते पर जो यहां पे उदाहरण है वक्ता क्या कहना चाहता है हमें वो लेना वक्ता ये कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि विषय सुख का सेवन कर लिया तो ज्यादा हानि है सांप का डंक है मर ही जाएंगे संस्कार बन जाएंगे और जन्म मरण के बंधन में पड़ जाएंगे और राग द्वेश बढ़ जाएगा और इच्छाएं बढ़ जाएंगी और यदि हम उसको रोकते हैं उसके लिए संघर्ष करते हैं तो कोई बात नहीं ये जो दुख हो रहा है ये आगे सुख देगा हमको यद तद अग्रे परिणामे अमृतों को तो ये उदाहरण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उससे हमारे अंदर सहन आएगी तपस्या करने की भावना आएगी और फिर हम इसके संस्कार बनाते रहेंगे विवेक के बनते बनते फिर उस क्षेत्र में वैराग्य होगा अलग अलग क्षेत्रों में हमें बहुत लंबे काल तक प्रयास करते रहना पड़ता है बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयास करना पड़ता है तब जाके हम ईश्वर के पात्र बन पाते हैं तो अब आज हम अविद्या के चौथे विभाग पर चर्चा करेंगे इसको समझने का प्रयास करेंगे चौथा विभाग है अनात्मा को आत्मा मानना समझना अनात्मा का अर्थ होता है कि जो आत्मा नहीं है तो जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना उदाहरण के लिए जैसे ये शरीर ये शरीर जो है अलग है इसको आत्मा समझना ऐसा ही समझते हैं ना कि अच्छा हम शरीर हैं या नहीं हैं इसमें क्या प्रमाण है कि मैं शरीर नहीं हूं कैसे पता लगता है उदाहरण बताएं हाँ, एक तो ये आया कि मेरा शब्द जैसे मैंने कहा मेरा पेन है तो पेन मुझसे अलग है इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा है इसी तरह से मैं कहता हूं कि मेरा हाथ है मेरा शरीर है मेरी आंख है मतलब ये मुझसे कोई अलग चीजें हैं और कुछ बताइए हाँ डेड बॉडी बताती है कि शरीर कुछ अलग चीज है क्योंकि डेड बॉडी मतलब मरने से पहले वो हिल रहा था डुल रहा था बोल रहा था और अब ये पड़ा हुआ है इसको आग लगाई जा रही फिर भी इसको भाग नहीं रहा है तो दो अवस्थाएं शरीर के हमको देखने को मिली कि जिसमें एक तो आग ले जाते थे तो भागता था और अब तो कुछ भी नहीं भाग रहा है मतलब दोनों में अंतर है तो अंतर क्या था कि एक में आत्मा है और एक में आत्मा नहीं इसलिए आत्मा और शरीर अलग अलग और कोई कोई काम तो उसका शरीर से क्या लेना देना अच्छा हम ये जो इच्छा करते हैं देखिए आत्मा के क्या गुण है इच्छा प्रयत्न ज्ञान, और भी हैं, सुख दुख की अनुभूति करना ये जो इच्छा गुण है आत्मा का है जड़ पदार्थ की तो कोई इच्छा नहीं होती ना और ज्ञान गुण भी किसका है आत्मा का है और प्रयत्न गुण भी आत्मा का है तो जहां इच्छा प्रयत्न ज्ञान दिखेगी वहां पता लग जाएगा कि आत्मा है हम कुत्ते को रोटी दिखाते हैं तो कुत्ते को ज्ञान होता है कि सामने रोटी है और बुला रहा है कोई तो वो क्या करता है कुत्ता जो है पूछ हिलाते हिलाते आ जाएगा पास में उसने इच्छा भी की और प्रयत्न किया और आ गया तो इससे पता लगा कि कुत्ते में आत्मा है एक मक्खी बैठी थी यहां पे हम उसके पास उंगली ले गए मक्खी को ज्ञान हुआ कि कुछ खतरा है उसने इच्छा की प्रयत्न करके भाग गई पता लग गया कि मक्खी में आत्मा है तो इच्छा प्रयत्न ज्ञान गुण आत्मा के हैं शरीर के नहीं अब आपको कैसे पता लगेगा शरीर के नहीं है देखिए शरीर कई बार थक जाता है आलस्य प्रमाद से, से युक्त हो जाता है पर हमारे अंदर इच्छा होती है कि मैं उपासना में जाऊं मैं कक्षा में जाऊं पर शरीर साथ नहीं देता यदि आत्मा ही शरीर होती या शरीर ही आत्मा होता तो थकता नहीं उस इच्छा के अनुरूप व्यवहार कर देता तो इससे पता लगता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है अच्छा शरीर जो है बीमार भी होता है इसके अंग भंग भी हो जाते हैं हाथ कट जाता है पैर कट जाता है पर क्या हमको ऐसा लगता है कि मैं कट गया मतलब मैं हूं की अनुभूति जो है वो आत्मा की है मैं हूं की अनुभूति किसकी है आत्मा, आत्मा। हाथ कट जाएगा तो जो मैं हूं की अनुभूति है वो उतनी की उतनी ही रहती है उसमें कोई कटाव नहीं होता या होता नहीं होता है? तो इससे क्या पता लगा ये कटने पिटने वाला अलग चीज है मैं अलग हूं मैं सुरक्षित हूं बीमारी में भी सूक्ष्मता से देखेंगे तो मैं हूं की अनुभूति सुरक्षित रहती अच्छा इसमें अवस्थाएं परिवर्तित होती है बाल्यावस्था किशोर अवस्था यौवन वृद्धावस्था पर बचपन में जैसे हम थे मैं उनकी अनुभूति वैसे ही अभी भी है और यदि शरीर को ही आत्मा मान ले तो फिर तो आत्मा जो है परिणामी हो जाएगा उसमें अवस्थाएं बदल रही है ना ये शरीर को ही हम आत्मा कहने लगे तो ये शरीर जो है घटबढ़ रहा है तो फिर ये मानना पड़ेगा आत्मा घटती बढ़ती है फ्लेक्सीबल है फिर वो अनित्य सिद्ध हो जाएगी क्या सिद्ध हो जाएगी अनित्य क्योंकि उत्पत्ति हुई है अच्छा ये शरीर बना किससे है प्रकृति से ये जो हम रोज खाते हैं हलवा खीर पूड़ी इससे बना ये शरीर उसी से रस रक्त मांस बना। और ये जब हम इसको शरीर में डालते हैं तो ये हमसे पहले पृथक होते हैं या नहीं भोजन हमारे पास आ, लाया जाता है फिर हम खाते हैं फिर ये शरीर का हिस्सा बनता है तो ये शरीर जो आज 50-60 किलो का है ये बाहर के अनाज हवा वायु ये जो भी चीजें हैं जुड़ जुडकर बना है तो इसके पहले तो ये इतने किलो का नहीं था 50-60 किलो का जब हमारा जन्म हुआ तब तो ये कितने का होता है एक दो किलो जो दो तीन किलो का हुआ होगा तो ये जो इतना इसमें इसका जो भार बढ़ गया वो बाहर से बढ़ा बाहर से बढ़ा ना इससे पता लगा कि ये मेरा हिस्सा नहीं है और जड़ कभी चेतन नहीं बनता और प्रकृति जड़ है रोटी चावल जड़ है हलवा खीर पूड़ी जड़ है इसलिए शरीर जड़ है रस रक्त मांस जड़ है तो शरीर हमसे पृथक है तो मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं हमको यह बुद्धि बनानी है मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूं मैं काला या गोरा नहीं हूं ये तो परमाणुओं के गुण है गुण है ये गुणी के मैं नहीं हूं दर्पण में जो दिखता है वो मैं नहीं हूं आपको मैं दिखता हूं नहीं जो दिखता है वो मैं नहीं गाड़ी दिख रही है ड्राइवर नहीं दिख रहा हम एक दूसरे की गाड़ी देख रहे हैं एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं ना देख सकते तो मैं शरीर नहीं हूं मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूं मैं काला या गोरा नहीं हूं ये बुद्धि हमको दृढ़ बनानी होती इस अविद्या को दूर करने की नहीं तो हम इस भूल में भूल में जो है उलझे रहेंगे तो जन्म मरण के बंधन से छूट नहीं पाएंगे तो मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं इसी तरह से मन मैं नहीं हूं मन भी तो जड़ है ना आंखें हूं क्या आंखें भी मैं नहीं हूं ये तो बहुत आराम से पता लग जाएगा कभी कभी क्या होता है कि आंखें खुली रहती हैं और सामने से व्यक्ति चला जाता है तो फिर कोई आकर पूछता है क्या आपने उस व्यक्ति को देखा वो अभी भी यहां से गया है किस ओर गया इधर गया किधर गया हम कहते हैं मुझे तो नहीं पता नहीं, नहीं आपकी आंखें खुली थी क्या करें जी मेरा ध्यान कहीं और था तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं देखती है आंख नहीं देखती है आत्मा देखता है आंख दिखाती है आंख क्या है दिखाती है देखने का गुण किस में है आत्मा में है जड़ पदार्थ में देखने का गुण नहीं होता उदाहरण के लिए जैसे दूरबीन हमको दिखाती है यहां से हमको दस किलोमीटर का ऐसे नहीं दिखता दूरबीन से दिख जाएगा इसी तरह से ये आंख भी ईश्वर की बनाई हुई दूरबीन है ईश्वर ने हमको दी है कि हम एक सीमा तक देख सके क्योंकि हमारे पास एक रूपये की शक्ति थी देखने की और ईश्वर को दिखाना था सौ रुपए तक की तो उसने निन्यानवे की ये शक्ति दे दी तो सौ रुपए तक का देख लेते हैं फिर हमको बुद्धि भी दी हमारे दिमाग में हमको हजार रुपए की शक्ति चाहिए तो फिर हमने दूरबीन बना ली तो ये सब नैमित्तिक साधन है बाहर से बने हुए हमारी जो वास्तविक शक्ति है उसमें देखने की शक्ति है उसके अंदर है आत्मा के अंदर है देखने की शक्ति जड़ पदार्थ में नहीं होती तो ये आंख हमसे भिन्न है आंख हमको दिखाती है हम देखते हैं इसी प्रकार से हमारी आत्मा के अंदर इच्छा प्रयत्न ज्ञान गुण है हम इस शरीर के संचालक हैं ये शरीर हमारे प्रयत्न के बिना कुछ नहीं कर सकता इस पेन को कौन हिला रहा है हाथ नहीं हिला रहा है हाथ को कौन हिला रहा है आत्मा हिला रहा है। जैसे आपको लग रहा है कि ये हाथ जो है पैन को हिला रहा है हमें लगता है ना कि मेरा हाथ पैन हिला रहा है अब ऐसा लगना चाहिए कि मैं हाथ को हिला रहा हूँ जैसे ये पैन को हिलाते हुए हम दिख रहे हैं ना ऐसे हमको लगना चाहिए कि मैं हाथ हिलाता हूँ मैं आत्मा प्रयत्न करके मन को संकेत करके इंद्रियों को संकेत करके इस हाथ को हिलाता हूं जैसे मैं पैन हिला रहा हूँ ये हमारा प्रयत्न गुण का साक्षात्कार होगा इच्छा का साक्षात्कार होगा इच्छा बंद नहीं लाना नहीं ले इसी तरह से हम मन को इच्छा और प्रयत्न से ऑपरेट करते हैं संचालित करते हैं यदि ये, ये अविद्या हमारी दूर हो जाए तो मनोनियंत्रण उत्पन्न होगा हमें ये आत्मबल उत्पन्न करना चाहिए कि मैं आत्मा इसका संचालक हूं मन का मन का स्वामी हूं मैं इसको चलाता हूं इसको प्रेरित करता हूं यदि यह हो जाएगा तब हम जितेंद्रिय बनेंगे मन हमारे नियंत्रण में रहेगा इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहेगा आत्मबल से संकल्प बल से मैं जो देखना चाहता हूं वो देखूंगा मैं जो सुनना चाहता हूं वो सुनूंगा मैं जो विचारना चाहता हूं वो विचारूंगा मैं जो खाना चाहता हूं वो खाऊंगा उसमें फिर आत्मा की चलेगी मन के हम गुलाम नहीं बनेंगे संस्कारों के गुलाम नहीं बनेंगे यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो, तो मैं आत्मा शरीर से पृथक हूं मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं मैं मन नहीं हूं मैं बुद्धि नहीं हूं इसी तरह से संसार के जितने पदार्थ दिख रहे हैं वो हम कुछ नहीं है पर होता सब गड़बड़ है बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है उसकी कोई हानि हो जाती है उसको बिजनेस में घाटा हो जाता चोरी हो जाती या कुछ हानि हो गई आग लग गई या कुछ हो गया उसको झटका लग जाता है झटका लगता है बड़ा दुख होता है क्लेशित होता है और कभी कभी अटैक भी होता है यह क्यों हुआ क्योंकि वो उससे इतना अधिक जुड़ गया था उसको लगा जैसे कि मुझे हो गया ये इस अविद्या के कारण अटैक आया उसको आत्मा को कुछ नहीं होता हम तो नित्य हैं। जो कुछ हो रहा है हमसे पृथक को हो रहा है उसकी हानि को अपनी हानि समझना उसके नाश को अपना नाश समझना ये अविद्या है ये इससे पता लगता है अनात्मा को आत्मा समझना जड़ को चेतन समझना अथवा जो मैं नहीं हूं जो मैं आत्मा नहीं हूं उस अनात्मा को आत्मा समझ लेना धन संपत्ति परिवार आदि को मित्र साथियों को चाहे उसमें जड़ हो या चेतन हो पति को कुछ होता है पत्नी घबरा जाती है पत्नी को कुछ होता है पति घबरा जाता है क्यों क्योंकि ये अविद्या युक्त है। इस अविद्या से युक्त है हम आत्मा तो अनंत काल से सुरक्षित हैं। सारी है सारी आत्माएं सारी आत्माएं अनंत काल से सुरक्षित हैं ईश्वर की कृपा से कभी आप उपासना में अपनी नित्यता का जब बोध करेंगे इस पर इसका चिंतन करेंगे और ईश्वर के साथ संबंध बनाएंगे तब आपको यदि कभी ऐसी अनुभूति हो सकती है कि मैं तो अनंत काल से हूं और मेरा तो कभी नाश ही नहीं होगा तो आपको एक विशेष आनंद की अनुभूति होगी आपको मृत्यु से ऊपर मृत्यु से डर नहीं लगेगा मृत्यु आ जा जाए तो भी डर नहीं लगेगा उस अनुभूति के कारण अब वो कितनी टिकती वो अलग बात है तो आत्मा की नित्यता की अनुभूति हमको निर्भीक बनाती है जितेंद्रिय बनाती है और ईश्वर से संबंध जोड़ती है तो हम आत्मा हैं शरीर नहीं मन बुद्धि इंद्रियां नहीं धन संपत्ति नहीं यदि हम इसको अपना स्वरूप मानते हैं तो यह तो अविद्या है और व्यास जी ने भी थोड़े कठोर शब्द बोल ही दिए क्या बोल दिए पृष्ठ संख्या दस में देख लीजिए ये जो बोल्ड में है पैराग्राफ दूसरे नंबर का उसमें दूसरी पंक्ति के लगभग बीच से पढ़ा जाएगा व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत तस्य संपदम अनुनंदती आत्म संपदम बनवाना सब व्यापदं अनुशोचति आत्म व्यापद मनवान सर्वो प्रतिबुद्ध सह सर्व अप्रतिबुद्ध व्यास जी कह रहे हैं कि ये जो व्यक्त और अव्यक्त है ये प्रगट और अप्रगट सूक्ष्म और स्थूल ये सब जो है आ, मित्र पशु पक्षी आदि ये सब चेतन और धन संपत्ति भूमि आदि ये जो अव्यक्त दिखते नहीं है हमको इसमें विद्या भी ले लीजिए इनको जब अपना स्वरूप मानकर उनकी संपन्नता पर अपनी संपन्नता जानता हुआ प्रसन्न होता है तस्य संपदम अनुनंदती आत्मसंपदम मनवाना उनकी संपन्नता को अपनी संपन्नता मानता उनकी उन्नति को अपनी उन्नति मानकर प्रसन्न होता है और तस्य व्यापदम अनुशोचती आत्म व्यापदम उनकी विपन्नता में उनको नुकसान होने पर उनको हानि होने पर अपनी हानि मानता है अपनी विपन्नता मानता है और ऐसा मानकर शोक करता है सह सर्वह अप्रतिबुद्धि ऐसे मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति मूर्ख है इसमें मूर्ख शब्द नहीं लिखता कह तो दिया ना दे दी ना गाली सी व्यास जी ने कि वो सब मूर्ख है अज्ञानी है तो हमें यह परीक्षण करना है कि कहीं हम इस मूर्खता से युक्त तो नहीं रहते हैं इस अज्ञानता से युक्त तो नहीं रहते हैं अप्रतिबुद्ध तो नहीं सिद्ध हो रहे जब हम ऐसा निरीक्षण करते हुए विचार करेंगे दोष को दोष समझेंगे तब फिर इस दोष को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे इसके उपायों को जानने के लिए प्रयास करेंगे तो ये जो अविद्या है अनात्मा को आत्मा मानना अब इसके विपरीत करते हैं हम तो क्या बनेगा आत्मा को अनात्मा मानना इसका क्या उदाहरण बनेगा कोई पूछता है है आपका नाम नाम नाम क्या तो बताते हैं वो भी अलग आत्मा का अर्थ बताया था एक चेतन भी तो चेतन को जड़ समझना पहला वाला ये क्या बना कि जड़ को चेतन समझना ये तो हमने थोड़ा अपने स्वरूप में घटाया ये बहुत व्यापक है अब दुनिया जो है जड़ पदार्थों को ईश्वर समझ लेती नहीं समझती ये जितना मूर्ति को जो ईश्वर समझते हैं ये इस अविद्या से युक्त है हम और आप पहले इसमें से इसी अविद्या से तो निकल के आए हैं ना बहुत सारे तो ये मूर्ति को ईश्वर समझना ये अनात्मा को आत्मा समझना अब इसका विपरीत करते हैं चेतन को जड़ समझना यानी कोई एक चेतन चीज होगी उसको हम जड़ समझ लेते हैं किसको समझ लेते ईश्वर को ईश्वर हमारे साथ हर समय रहते हैं या नहीं रहते हैं? और उसके अनुकूल हम व्यवहार करते हैं क्या उसको तो हम ये समझते हैं कि नहीं है जैसे ये तो व्यवहार बताएगा हम क्या समझते हैं क्या नहीं शाब्दिक की बात नहीं चल रही व्यवहार बताता है कि हम क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे शाब्दिक तो बहुत सारी चीजें सब जल्दी जल्दी आ जाती है वो एक स्टेप है अभी तो और आगे बहुत कुछ चलना होता है ईश्वर को हम वास्तव में ईश्वर रूप में अनुभव कर ही नहीं पाते वो चेतन है मान लीजिए कोई चेतन पर्सनालिटी बहुत बड़ी या हमारे गुरुजी आदि हमारे सामने हो तो हम कोई गलत काम करेंगे सावधान रहेंगे पर ऐसा हम ईश्वर को नहीं समझते क्योंकि हमको तो ईश्वर चेतन रूप में समझ में नहीं आ रहा इसका अर्थ हुआ कई बार तो ऐसा भी हो सकता कि ईश्वर है या नहीं ये भी दिमाग में नहीं रहे ईश्वर व्यापक है या नहीं आज ही तो मंत्र आया था ना विष्णो कर्माणी पश्यत व्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो जिसके कारण हम समर्थ हुए हैं व्रतों को करने में हम जो भी हमारे पास सामर्थ्य है शक्ति है व्यवहार करते हैं कर्म करते हैं सब ईश्वर की कृपा के कारण कर पा रहे हैं ईश्वर अपनी सारे साधन ले ले तो हम बेहस होकर पड़े रहेंगे पत्थर की तरह पत्थर की तरह पड़े रहेंगे सत्वर स्तंभ की तरह दोनों में बस इतना अंतर है कि हम में चेतना शक्ति है कि हमको कोई साधन दे तो हम देख सकते हैं पर उद्भुत करने के लिए कोई चाहिए साधन देने वाला कोई चाहिए हमको तो ईश्वर की कृपा के कारण ही हमारा ये जीवन है ये हमको अनुभूति बनाए रखना पड़े। ईश्वर हमको ईश्वर सुख स्वरूप है सुख प्रदाता है अभी हमको अच्छा लग रहा है या नहीं आत्मा को ये जो सुख की अनुभूति हो रही किसके कारण हो रही है ईश्वर के कारण ईश्वर ने हमको ये सब साधन दे रखे हैं। तो बार बार हमको ईश्वर की सिद्धि या ईश्वर की सत्ता इसको अनुभव करते रहना चाहिए बार बार तब हमें लगेगा कि यहां ईश्वर मेरे साथ है अच्छा अभी यहां ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है सर्वव्यापक है यही तो सिद्ध करना है यानी यहां है यही सिद्ध करना है हुँ? सारी क्रियाएं चल रही हैं हो सकता है ईश्वर ने सब जैसे फैक्ट्री चलती है ना मालिक चला जाता है फिर ऐसे सारा मतलब सिस्टम बना दिया है और अपना चल रहा है अपनी सृष्टि बना दी और अपने जाके परम धाम में बैठे हो ब्रह्म वाले कहते हैं ना ईश्वर तो परम धाम में यहाँ थोड़ी है यहाँ कहाँ रहेंगे सुरक्षा स्वामी दयानंद जी की क्यों नहीं की फिर जहर तो दे के चला ही गया ना वो देने वाला नहीं सुरक्षा कर रहा ये बताना पड़ेगा कैसे उनसठ वर्ष रहे 60वे क्यों नहीं रहे ईश्वर को दुश्मनी थी साठवें वर्ष अच्छे भले काम कर रहे थे ईश्वर का वे भाष्य कर रहे थे ईश्वर तो उनसे प्रसन्न थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दयानंद जी वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे ईश्वर उनको ये हेतु गलत है कोई दूसरा ईश्वर अभी यहाँ है ये बताना है अंदर बाहर करने। इसी को तो सिद्ध करना है है। हम पर हैं ही नहीं हमको ही कर रहा है और दूसरे को नहीं कर रहा है ये कैसे सिद्ध होगा फिर तो भीड़ लग जानी थी देखिए तो आप समय बचाते हैं हमको ये जो शरीर मिला है हम्म अच्छा चलो दूसरा एक चलाते हैं उसके बाद इसका उत्तर रहेगा हमारे अंदर इच्छा ज्ञान प्रयत्न गुण है आत्मा में हर आत्मा में कोई भी आत्मा कुत्ता बनना चाहती है नहीं बनना चाहती आत्मा कुत्ता नहीं बनना चाहती और रोज कुत्ते पैदा हो जाते हैं ठीक है रोज हो रहे इससे क्या सिद्ध हुआ इसको दूसरे ढंग से देखिए कोई भी व्यक्ति जेल जाना चाहता है मतलब वो लॉकअप के अंदर होना चाहता है नहीं पर जेल के अंदर केदी दिखता है इससे क्या सिद्ध हुआ कोई उसको ले जाने वाला जरूर है पुलिस आदि वो व्यवस्था जरूर है इसी तरह से कुत्ता आत्मा बनना नहीं चाहता और रोज कुत्ते पैदा हो जाते हैं इसका अर्थ हुआ कि आत्मा को कुत्ते के शरीर में लाने वाला कोई थर्ड पर्सन है ठीक है थर्ड पर्सन है तो जैसे कुत्ते के शरीर में वो ले गया तो मनुष्य शरीर में भी ले जाने वाला वही है हमको इस शरीर में कौन लाया ईश्वर इससे ईश्वर की सिद्धि हुई अभी तो सिद्ध ये करना है कि यहां है या नहीं तो ये जो शरीर है हमको किस आधार पे मिला कर्मों के आधार पे, वर्तमान के या पिछले पूर्व जन्मों के तो पूर्व जन्मों में जब हमने कर्म किए थे तो उसका लेखा जोखा भी रखना पड़ा होगा तब तो ईश्वर हिसाब लगाएंगे कितने पाप कितने पुण्य फिर शरीर देंगे शरीर का निर्धारण करेंगे तो जब लेखा जोखा रखना पड़ेगा तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, साधन तो लेंगे नहीं बिना साधनों के करेंगे तो जहां कर्म होते थे वहां ईश्वर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तब ये लेखा जोखा पूरा हुआ उसके आधार पर यह फल मिल गया वर्तमान में जो अब हम कर्म कर रहे हैं उसका कब मिलेगा आगे मिलेगा अभी सीधा बीच में नहीं मिलता एकदम मृत्यु के बाद मिलेगा मुख्य रूप से कर्म फल मृत्यु के बाद मिलेगा तो अभी तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो अभी हमारे कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ है प्रभु भाई जी ने बता दिया क्योंकि हम यहाँ कर्म कर रहे हैं आप सत्संग कर रहे हैं ये पुण्य कर्म चल रहा है हमारा हम जो भी एक एक कर्म करते हैं उसका लेखा जो का होता है पाई पाई का आपने किसी से अच्छी वाणी बोल दी पुण्य बन गया आपने थोड़ा सा कठोर बोल दिया पाप हो गया मन से किसी से द्वेष कर दिया पाप हो गया इतना इतने का भी जो भी हम राग द्वेश काम क्रोध जो भी व्यवहार कर रहे हैं मन से वाणी से शरीर से आप किसी का भी थोड़ा भी उपकार करेंगे मन से भी कर देंगे बस हमारी पुण्य की एंट्री हो रही है वो कुछ करे ना करे हमारे लिए कोई नहीं पर हमने यदि कर दिया तो हमारा कर्म बन गया और ईश्वर प्राप्ति के लिए कर लिया तो निष्काम बन जाएगा तो हम जो कर्मों को करते हैं उसके दृष्टा होने के कारण ईश्वर यहां है अभी वर्तमान में और ईश्वर सब जगह है अभी देखिए यहां पर जो है बाहर घास लगी है पौधे लगे हैं वृक्ष लगे हैं बारीक बारीक चीटियां और पता नहीं ये सब बहुत सारे कीड़े मकोड़े हम चलते हैं मर जाते हैं और रोज पैदा भी होते रहते हैं तो ये जो मरना और पैदा होना ये दोनों काम कौन करवाते हैं जैसे मर गए मर, मरने के बाद आत्मा को शरीर से ले जाना ये जो शरीर से आत्मा को ले जाने का काम है ये ईश्वर करते हैं ये जो इसकी जो डेड बॉडी मतलब आत्मा को जो ले जाना है उसको कौन ले जाएंगे ईश्वर आत्मा खुद नहीं जा सकता वो तो बेहोश रहता है तो इतनी सारी आत्माओं को इधर उधर ले जाना वो हर समय ईश्वर कर रहे हैं विष्णु कर्माणी पश्यत ये ईश्वर के कर्म चल रहे हैं ये देखना है हमें और जो रोज पैदा हो रहे हैं एक मिनट में पता नहीं कितने हो जाते हैं संसार में तो गर्भ में जो आत्माओं को लाते हैं वो जैसी भी व्यवस्था उसमें हर समय ईश्वर लगे हुए ये काम करंट में ईश्वर का चलता रहता है आत्मा को लाना और ले जाना और कर्मों को देखते रहना हर समय एक एक के कर्मों का अलग अलग हिसाब ईश्वर के ज्ञान में रहता है तो ये सारे कर्म ईश्वर के हर समय चलते रहते हैं और ये फिर रचना तो है रचना है तो रचनाकार होना चाहिए या नहीं व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होना चाहिए या नहीं निर्मित वस्तु है तो निर्माता होना चाहिए या नहीं इसलिए ईश्वर है कोई भी जो सापेक्ष वस्तु होती है उसके पीछे ज्ञान लगा होता है कोई व्यवस्था होती है सापेक्ष होती है उदाहरण के लिए ये खिड़कियां क्रम से लगी हैं, ऊपर से एक सी हाइट में लगी हैं, ये सापेक्ष है उदाहरण और सरल देखिए मान लीजिए एक मिस्त्री जो है दीवार बना रहा है दस फिट की एक तरफ की बना दी दस फीट की अब उसको इधर साइड की भी दस फिट की बनानी है तो उसको ज्ञान होना चाहिए नहीं बुद्धि में कि मेरे को 10 फीट के बाद रोकना है तो सापेक्ष हुई एक दीवार के सापेक्ष दूसरी दीवार हुई तो वो इसको 10 फीट बनाने के बाद इसको भी 10 फीट बना के रोक देगा तो ऐसी व्यवस्था ईश्वर की दिखती है या नहीं हमें हमारी दोनों आंखें सापेक्ष हैं कि नहीं दोनों कान सापेक्ष है कि नहीं ये मान लो ये थोड़ी बड़ी और छोटी होती तो कैसे दिखते जब मूर्तिकार एक आंख बनाता है तो उसके अनुरूप दूसरी आंख बना देता है तो ये सारी व्यवस्था का व्यवस्थापक इस रचना का रचनाकार इस निर्मित का निर्माता कोई ना कोई होना चाहिए नहीं वही ईश्वर है अब ये व्यवस्था ईश्वर ने आरएनए डीएनए में जिस भी रूप में डाली है प्रोग्राम के रूप में वो ईश्वर के नियम है व्यवस्था क्योंकि कंप्यूटर भी हो सकता है कोई साइंस वाला कह दे कि भैया आरएनए डीएनए में लिखा है कि ऐसे आंख है ऐसे नाक बननी दो दो आंखें बननी आरए डीएनए में लिखा है तो क्या उत्तर देंगे फिर उसको ये उत्तर देना पड़ेगा कि कंप्यूटर जो है जड़ है कि चेतन और कंप्यूटर तो प्रोग्राम से चलता तो प्रोग्राम का प्रोग्रामर कोई चेतन होता है या जड़ प्रोग्रामर चेतन होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता ना कोई तो इसी तरह से ये जो प्रकृति आरएनए डीएनए तो प्रकृति का हिस्सा है तो उसमें यदि कोई प्रोग्राम आ गया है तो उसका प्रोग्रामर कोई होना चाहिए नहीं और वो चेतन होगा उसी को ईश्वर कहते हैं हम तो ईश्वर जो भी काम करते हैं नियम से व्यवस्था से करते हैं इसलिए वो व्यवस्था विज्ञान से हमको ईश्वर की ओर बढ़ा सकती यदि कोई अच्छी तरह विचार करे तो ईश्वर तो वास्तव में है और स्वामी जी ने बताया भी कि कैसे हैं न्यायकारी है। कर्म कर्मद्रष्टा है न्यायकारी है तो ईश्वर हर समय हमारे कर्मों को जानते रहते हैं तो इसलिए हम ईश्वर की उपेक्षा नहीं कर सकते वो कैमरा हर समय लगा हुआ है और बड़ा खतरनाक कैमरा है छोड़ भी नहीं सकता एक एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है चाहे मन से करो वाणी से करो शरीर से करो हम कीट पतंग बनना नहीं चाहते कुत्ता बनना नहीं चाहते पर काम उल्टे करते रहते हैं ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध करते रहते हैं तो अब हमको स्वयं को जागृत करना पड़ेगा स्वयं को जगाए रखना पड़ेगा क्योंकि हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं हम ही अपना उत्थान कर सकते हैं और हम ही अपना पतन कर सकते गीता में आया ना उद्धरेत आत्मना आत्मा न आत्मानम अवसाद आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः तो हम ही अपने आप को ऊपर उठा सकते और वेद में भी आया स्वयं यजस्व स्वयं महिमाते महिमा न अन्य ये शुरू तो यहां से होता है स्वयं वाजिस्तन्व कल्पयस स्वयं यजस्व स्वयं जशस्व ईश्वर की ओर से संकेत है कि हमको स्वयं पुरुषार्थ करना है तो ये तब हो सकता है जब हम अपने स्वरूप में स्थित रहे इसके लिए कई लोग कई संप्रदाय वाले बड़ा प्रयास करते हैं कि मैं आत्मा हूं इसमें कुछ ब्रह्म कुमारी भी मुझे दिखते हैं ऐसे और भी कई लोग हैं पर हमारे पास इतना ज्ञान विज्ञान है पर हम इस अनुभूति को प्रैक्टिकल उतना नहीं करते हमारे पास तो मोक्ष तक की विद्या उन बेचारों के पास नहीं है उनके पास तो आधी अधूरी है लोहड़ी लंगड़ी विद्या उनके पास सीधा मार्ग नहीं है उनका मार्ग में आगे नाला आएगा कहीं कुछ आएगा तो डूब के मरेंगे हमारे पास सब कुछ है पर हमारे में पुरुषार्थ की कमी फिर दूसरे दोष भी आ जाते हैं विद्या से अभिमान भी आ सकता है ना और भी पता नहीं कि शाब्दिक विद्या से भी पता नहीं क्या क्या दोष आ सकते हैं तो मुख्य विषय हमारा यह है कि आत्मा को अनात्मा मानना अविद्या है ईश्वर को हम ईश्वर ही नहीं मान रहे हैं ईश्वर को हम व्यापक नहीं मान रहे हैं ईश्वर को हम अपने समीप नहीं मान रहे हैं ये बहुत बड़ी हमारी अविद्या है यदि हम ईश्वर को अपने समीप माने तो निश्चित रूप से ईश्वर में हमको रुचि होगी उपासना अच्छी होगी आज ही तो आया था इंद्रस्य से सखा अच्छा कोई आपसे आपका बहुत अच्छा मित्र मिलने आए तो कैसा लगेगा आपको बड़ा उत्साह रहेगा ना और यदि आपको पता है कि अहमदाबाद में रहता है हमारा सबसे अच्छा मित्र गांधीनगर में रहता है तो जरूर मिलने जाएंगे एक दिन ज्यादा लेकर आएंगे दो दिन ज्यादा यहाँ करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मित्र है ऐसी भावना क्या हमारा हमारी ईश्वर के प्रति बनती है नहीं बन पाती है ना दिखती नहीं तो इसका अर्थ है कि हम अविद्या में है इंद्रस्य से सखा ईश्वर खुद घोषणा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं इंद्रस्य से यानी आत्मा का युज्ञ यानी बेस्ट अच्छा सबसे बढ़िया योग्य और सखा यानी मित्र पर हम इसको व्यवहार में नहीं ला पाते हैं हमको वही शरीरधारी जो है वो भिकारी मित्र ज्यादा प्रिय हो जाते हैं राग द्वेष से युक्त काम कुर कामी क्रोधी लोभी वो सारे अविद्या में युक्त हैं सारी आत्माएं तो लगभग उनको ये मित्र बना के चलते हैं ईश्वर को योगी को ऋषियों को गुरुजनों को इनकी उपेक्षा कर देते हैं तो ये सब अविद्या के कारण होता है शाब्दिक विद्या के कारण भी अभिमान आदि दोष आ सकते हैं उसके कारण फिर व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझने लगता है यह भी इसमें आएगा अनात्मा है ना ये विद्या क्या है अनात्मा विद्या को अपना स्वरूप मान लेना कि मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ विद्वान हो गया हूँ ये फलाना हो गया हूँ रूपवान हूँ और ये हूँ वो हूँ बड़ी संपत्ति है बड़ा सम्मान है बड़ी प्रतिष्ठा है बस वो अविद्या की लपेट में चल रहा है वो बेचारा उसको ऐसे व्यक्ति को देख के सोचना चाहिए कि बेचारा देखो कैसा है भगवान इस पर दया करे करुणा करे तो इस प्रकार से हम अविद्या की लपेट में आ जाते हैं तो ये जो अविद्या है आत्मा को अनात्मा मानना ये हमको मुख्य जोर इस पर देना है जो महत्वपूर्ण है कि ईश्वर को हम उपेक्षित करके चलते हैं और उस वाले में हमको देना है कि मैं शरीर नहीं हूं इनके क्षेत्र बहुत व्यापक हैं। इनकी व्याख्या कोई चार दिन की इतनी संक्षिप्त में नहीं हो सकता है तो ये तो कुछ मुख्य मुख्य बातें रखी जा रही हैं जिससे कि हम इसको समझ सकें और इसमें हमारी रुचि बढ़े तो इन अविद्याओं का हमको निरीक्षण परीक्षण करना है और फिर इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है तब इनको हम कुछ दूर कर पाएंगे हमें ये रोज देखना है कि मैं किस अविद्या में चल रहा हूं अभी हम जो भी दुख दुखी होते हैं, हमारे दुख का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारण है अविद्या हमारे विचारने की शैली पॉजिटिव ना होना ठीक ना होना हम जो कामी क्रोधी लोभी रागी द्वेषी होते हैं समझो उसके पीछे अविद्या है सब वायरस हैं ये इनके लिए एंटीवायरस जुटाना चाहिए इनके एंटीवायरस उपलब्ध है अब वहां आप नहीं जा पा रहे हैं तो हमारी कमी चलाएगी काम को मारना है उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए सब है शास्त्रों में गुरुजनों के पास राग को कैसे मारना है द्वेष को कैसे मारना है जीवन का वैसे महत्वपूर्ण काम यही है कि हम अपने मन की सफाई करते हैं हम गंदा कुचेला मटमेला मन लेकर आए हैं राग द्वेश से युक्त इस मन को यदि हम बढ़िया साफ सुथरा करके जाएंगे तो हम सफल है नहीं तो हम असफल है और इसको साफ सुथरा करने के लिए जो भी साबुन आदि जो भी चीजें चाहिए टेक्निक वो हमें शास्त्रों में गुरुजनों से मिल सकती और हम इस ध्यान नहीं देते हैं तो ये गंदा ही रहेगा और गंदा करके जाएंगे ईश्वर कहेगा गए तो और गंदा, गंदा मन लेकर आया तो और गंदा शरीर दे देंगे गंदे मन वाले को गंदा शरीर मिलेगा ना इस स्वर को देखो कैसा शरीर मिलता उसको पता ही नहीं है कैसे कहा पड़ा है क्या कर रहा है क्या खा रहा है इतना तामसिक उसकी बुद्धि रहती तो इसलिए हमको राग द्वेष आदि से ऊपर उठना है तो इस अविद्या से लड़ना पड़ेगा इसको ढूंढना पड़ेगा हमारे अंदर और इससे हम बहुत अधिक प्रसन्न रह सकते देखिए संसार दुखदायक है दुख की यहाँ कमी नहीं है चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे स्थान हो जिसको छुओ वही दुखदायक है वही डसने वाला है क्योंकि कोई पूर्ण नहीं करें क्या हम भी खुद दुखदायक है दूसरे के लिए हम खुद भी दुखदायक बनते हैं दूसरे के लिए क्योंकि हम उसके पूरे अनुकूल नहीं चल सकते हैं तो दुखदायी संसार में दुखी नहीं होने की कला आना चाहिए दुख अलग चीज है और दुखी होना अलग चीज है अभी यहां लाइट चली जाए पंखा बंद हो जाएगा यह दुख है माइक बंद हो जाए यह दुख है पर दुखी होना या नहीं होना यह हमारे हाथ में हम यदि यह कहें कि कोई बात नहीं हम उसको जो है सहन कर लें तो हम दुखी होने से बच सकते हैं नहीं बच सकते बहुत सारी टेक्निक होती है कोई हम पर अन्याय करता है तो स्वामी जी ने सिखाया ना छोटा मोटा अन्याय करे तो क्या बोले कोई बात नहीं और बड़ा अन्याय करे तो ईश्वर न्याय करेगा उसमें पुरुषार्थ तो करना है अपनी ओर से पुरुषार्थ नहीं बनना है कुछ पुरुषार्थ करेंगे जो हमको जो हमारे योगाभ्यास में बाधक ना हो फिर भी एक सीमा तक हम प्रयास कर सकते हैं फिर भी सामने वाला नहीं मानता है तो ईश्वर न्याय करेंगे द्वेष किसी से नहीं करेंगे चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो चाहे माता हो पिता हो अड़ोसी पड़ोसी मित्र साथी कोई द्वेष नहीं करना है उनको तो हमारा मन शांत पवित्र रहेगा प्रसन्न चित्त मन ही एकाग्र होता है उसको य, उससे ही फिर ठीक उपासना होती है यदि हम टेंशन में रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे और ये तब होगा जब हमको ईश्वर पे दृढ़ विश्वास हो तभी तो ऐसा होगा ना और अपनी आत्मा की अनुभूति हो कि मैं आत्मा नित्य हूं कुछ टूट गया कुछ फूट गया कुछ लुट गया कुछ छूट गया कोई रूट गया पर आत्मा का कुछ नहीं गया यह दिमाग में रहना चाहिए आत्मा का कुछ नहीं गया फिर दुखी किस बात के हो जब कुछ जाता ही नहीं है हमारा अच्छा जो गया अन्याय पूर्वक गया तो ईश्वर क्षतिपूर्ति करने के लिए है ईश्वर हमको न्याय करने वाले हैं और हमारी अज्ञानता से गया तो हम सावधान होंगे और हम मेहनत कर सकते हैं पुरुषार्थ करते हैं फिर प्राप्त करेंगे तो इस तरह से हमको दुखों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय मिल जाते हैं यदि हम अविद्या को दूर करें तो सारी अविद्या इस कारण से ही हो जाती है क्रोध अभिमान राग द्वेश आदि नित्य को अनित्य मानते रहते हैं दुखदाई को सुखदायी मानते रहते हैं और ये आत्मा को अनात्मा अपवित्र को पवित्र इन सबके कारण हम राग द्वेश काम क्रोध की लपेट में आ जाते हैं यदि इनका सब सही सही स्वरूप दिखने लगे तो राग होगा ही नहीं द्वेष होगा ही नहीं ईश्वर दिखता रहेगा तो द्वेष क्यों होगा फिर जब ईश्वर बैठा है सुबह शाम छह छह बार बोल रहे हैं यो समान द्वेष्टी यम तो उसको व्यवहार में ले आएंगे तो फिर दुखी किस बात के होंगे पर हम चूंकि एक प्रकार के नास्तिक रहते हैं इसलिए दुखी होते रहते हैं हम दुखी होते हैं ये इस बात का प्रतीक है हम द्वेष करते हैं इस बात का प्रतीक है कि अभी हम पूरे आस्तिक नहीं बने तो हमें अविद्या का नाश करना है और ईश्वर से जुड़ना है स्वामी जी गाते हैं ना अविद्या का नाश किया कर सदा ईश संग वास किया कर छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संग संगजो ईश्वर से संग जोड़ मान व ईश्वर से समझो विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मो केवल धन संचय में रहना केवल धन संचय में रहना विषय भोग सागर में बहना विषय भोग सागर में बहना यह अंधों की दौड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ बहुत प्रेरणा देता है ना ये भजन तो विषयों से मुख मोड़ना है आलम बन तो आएंगे यहाँ प्रकृति रूप बदल बदल के आएगी अभी साढ़े ग्यारह बजे सावधान रहे अपना हमें आपस में एक दूसरे को सावधान रखना चाहिए कब लपेट जाए पता है नहीं आज का मीनू पता है नहीं पता है तो सावधान रहिएगा मीनू तो यहाँ वो भोजन विभाग वाले पीछे पड़े हुए हैं तो देख लीजिएगा अच्छा आपका यदि कोई सुझाव हो आपके सुझाव होते हैं शिविर में आप देखते हैं अन्यों के शिविरों में जाते हैं भोजन के विषय में आवास के विषय में और भी कई आपके मन में आता होगा कि ऐसा होता तो अच्छा रहता तो वो आपके सुझावों का स्वागत है पर कहां पर वो आपके जो पत्रक है ना ये जो आपको मिला हुआ है इसमें आप व्रत पत्र भरेंगे उसमें आपको लिखा है शिविर में मेरा अनुभव उसके बाद फिर आप चाहें तो अपने सुझाव भी उसमें संकलित कर सकते हैं भोजन के विषय में सुझाव आवाज के विषय में सुझाव प्रबंध के विषय में सुझाव जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं या जो यहाँ विषय रखे गए उसमें सुझाव तो हमें भी पता लगेगा कि वास्तव में आप कैसा चाहते हैं क्या है तो आप भी अपनी बात रख पाएंगे नहीं तो मन में रह जाएंगे, तो इस तरह से उन सुझावों को भी आप उसमें लिख सकते हैं तो ये आपके सुझावों का स्वागत है अब हमारा समय पर्याप्त होने जा रहा है हमारा लगभग ये विषय ये इस ये जो कक्षा है विवेक वैराग अभ्यास की ये आज इस शिविर की अंतिम कक्षा है कल तो आप लोगों का फिर वो समापन समारोह रहेगा जो भी है वो पूरा वो कार्यक्रम मुझे पता नहीं है तो इस कक्षा से आपको मुख्य रूप से अविद्या का स्वरूप समझने समझाने का प्रयास किया गया अविद्या के जो चार विभाग है इनको आप और अधिक स्वाध्याय कर सकते हैं फिर इसमें इनको विषय बना सकते हैं चिंतन का मनन का और निधि करके इसको फिर दृढ़ किया जाता है बार बार करना पड़ता है। प्रयोग भी होते रहेंगे उन प्रयोगों से जोड़ते रहना सांसारिक जीवन में ये आपको खूब आराम से दिखेगा कोई भी जीवन आध्यात्मिक सांसारिक अभी हम रागवेज से निकले नहीं है ये चारों अविद्या कैसे हमारे अंदर भरी हुई है रोज आती है किसी न किसी रूप में तो इस अविद्या को हमें पकड़ना है और उसको स्वीकार करना है जैसे रोगी को लगता है ना कि मैं रोगी हूँ और डॉक्टर के पास जाने के लिए लालायित होता है और वहां जाके उसको अच्छा लगता है कुछ मिलता है तो। ऐसे लगना चाहिए कि मैं अविद्या में हूँ और मुझे विद्या से युक्त तो होना है ये अविद्या रूपी बुखार चढ़ा हुआ है हमको हाँ ठीक बात है तो ये हमारी प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए जब तक ये बुखार चला ना और ये तो पहाड़ जैसी होती है बताया जाता विद्या जो है हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों की है इसके लिए तो बड़े बड़े बम चाहिए तो इसलिए इस अविद्या के पीछे हम लगे रहेंगे और इसको फिर दूर करके ही हम पूर्ण आनंद और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं अच्छा आज का प्रयोग यही रहेगा मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं कोशिश करें आप जो खा रहे हैं वो लगना चाहिए कि मुझसे पृथक है ये मुझे तृप्त नहीं करेगा मुझे ये तृप्त नहीं करेगा और ये दुख से युक्त है ये उस क्षेत्र में कहलाएगा रस क्षेत्र में ऐसे हर क्षेत्र में रूप में प्रभावित हो रहे हैं ये मुझसे पृथक है ये मुझे तृप्त नहीं करेगा मुझ आत्मा को भर नहीं सकता इस तरह के प्रयोग करते रहेंगे तो हम इसमें उन्नति कर सकते हैं आप सभी का धन्यवाद ओम का उच्चारण करके विराम देंगे ओ... परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं हमारी अविद्या को दूर कीजिए नमस्ते